माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन ठाकुर घर माँ पूजा के लिए फूल बेलपत्ती आदि छाट रही थी उनका एक फ़ोटो नया छपकर आया है मैं वही माँ को दिखा रहा था उनसे पूछा माँ यह फोटो क्या ठीक आया है माँ हाँ ठीक है पर मैं पहले और भी मोटी थी जब यह फ़ोटो खींचा गया तब योगिन स्वामी योगानंद बहुत बीमार था उसकी चिंता से शरीर सूख गया मन अच्छा नहीं था योगिन की बीमारी जब बढ़ती तो मैं रोती और जब वह अच्छा रहता तो ठीक रहती इसे सारा मेम सारा बुल ने आकर खींचा था मैं किसी प्रकार राज़ी नहीं हो रही थी उसने बहुत कहा मैं अमेरिका ले जाकर इसकी पूजा करूंगी। तब कहीं यह फ़ोटो खींचा गया मैं माँ तुम्हारे पास यह जो ठाकुर का फोटो है वह अच्छा है देखने से ही ठीक लगता है अच्छा क्या यह सही है माँ हाँ यह बिल्कुल सही है यह एक ब्राह्मण के पास था पहले कुछ फ़ोटो लिए गए थे उस ब्राह्मण ने एक रख लिया था पहले यह फ़ोटो बहुत काला गहरा था ठीक मानो काली मूर्ति इसीलिए उस ब्राह्मण को यह दे दिया गया था वह ब्राह्मण दक्षिणेश्वर से कहीं बाहर जाते समय इसे मेरे पास छोड़ गया मैंने इसे यहाँ अन्य देवी देवताओं के चित्रों के साथ रख दिया था और इसकी पूजा करती थी नौबत खाने के नीचे के कमरे में रहती थी एक दिन ठाकुर आए फोटो को देखकर कहने लगे हा जी तुम लोगों का यह सब क्या है हम लोग शायद माँ और लक्ष्मी दीदी तब दूसरे तरह तरफ की सीढ़ी से नीचे भोजन पका रही थी बाद में देखा उन्होंने बेलपत्र एवं पूजा के लिए और भी जो कुछ सामान था वह लिया और एक या दो बार उस फोटो पर चढ़ाया तथा पूजा की यह वही फ़ोटो है वह ब्राह्मण फिर लौटकर नहीं आया और यह मेरे पास ही रह गया मैं माँ ठाकुर की समाधि अवस्था में तुमने कभी उनका चेहरा म्लान देखा है क्या माँ नहीं मैंने कभी नहीं देखा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 छोटी धोती पहनकर नंगे बदन जब गंग, जब गंगा नहाने जाते तो लोग अवाक हो देखते थे जब कामार पुकुर जाते तो घर के बाहर निकलते ही स्त्री पुरुष उन्हें मुँह बाए देखते रहते एक दिन भूतिर खाल की ओर गए थे तो चारों ओर स्त्रियाँ जो पानी भरने गई थी उन्हें मुंह फाड़कर देखने लगी और कहने लगी वह देखो ठाकुर जा रहे हैं ठाकुर हृदय से कहने लगे अरे हृदय मुझ पर घूंघट लगा मुझ पर घूंघट लगा लगा लगा नहीं तो मैं अभी नंगा होता हूं हृदय ने कहा नहीं मामा यहां नंगे मत हो यहां नंगे मत हो लोग क्या कहेंगे नंगा होने से स्त्रियां भागती न इसीलिए हृदय ने शीघ्र ही देह की चादर से मुंह को ढाँक दिया उन्हें मैंने कभी भी आनंदित नहीं देखा आनंद रहित नहीं उन्हें मैंने कभी भी आनंद रहित नहीं देखा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 ठाकुर उसके मन का भाव समझकर कहते ओ बलराम यह पैर खुजला रहा है ज़रा हाथ फेर दो ना बलराम तुरंत नरेन अथवा राखाल वाखाल जो कोई भी पास में रहता उसे खींच लाकर कहता अजी, ठाकुर का पैर पैर खुजला रहा है ज़रा उस पर हाथ फेर दो तो